संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व सत्यवती आदि का देह त्याग और दुर्योधन का भीमसेन को इनको विष देना वैशं जी कहते हैं जन्मेजय श्राद्ध के बाद पांडु के कुटुंबी बहुत ही दुखी रहे दादी सत्यवती तो दुख और शोक के आवेग से पागल सी हो रही थी अपनी माता को अत्यंत व्याकुल देखकर कर व्यास जी ने उनसे कहा माता जी अब सुख का समय बीत गया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 और उनसे बढ़ चढ़कर ही रहते दौड़ने में निशाना लगाने में खाने में धूल उड़ाने में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी लड़कों को हरा देते थे भीमसेन चुपके से छिपकर उनका सिर पकड़ लेते और एक दूसरे को टक्कर मारते अकेले भीमसेन सभी भाइयों को बाल पकड़कर खींचते और ज़मीन में घसीटने लगते इससे उनके शरीर छील जाते वे दल, -दल बालकों को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 उनके मन में कोई वैर विरोध नहीं था परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना ने घर कर लिया वह अपने अंतकरण के दोष से भीमसेन में रात दिन दोष ही दोष देखता मोह और लोभ के कारण दोष का चिंतन करने से वह स्वयं दोषी बन गया उसने यह निश्चय किया कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दें और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी का राज करें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 और अब सब मिलजुलकर नगराकार रथों और हथियारों हाथियों पर सवार हो वहाँ गए उन लोगों ने प्रजा को तो रास्ते में से ही लौट लो, लौटा दिया और स्वयं वन की शोभा देखते देखते बाग में जा पहुँचे वहाँ जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक दूसरे को खिलाने पिलाने में जुट गए दुरात्मा दुर्योधन ने भीम से उनको मार डालने की बुरी नीयत से उनके भोजन की सामग्री में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 वे रग रग में विष फैल जाने से निचेष्ट हो गए दुर्योधन ने स्वयं लता की रस्सियों से भीमसेन के मुर्दे के समान शरीर को बांधा और गंगा के ऊँचे तट से जल में ढकेल दिया भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक में जा पहुँचे वहाँ विषैले सांपों ने भीमसेन को खूब डसा। सर्पों के डसने से कालकूट का प्रभाव कम हो गया यद्यपि सांपों ने उनके मर्म स्थान पर भी ढँसने की चेष्टा की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 वह भीमसेन के बड़े प्रेम के साथ मिला वासुकी ने आर्यक, आर्यक से पूछा हम लोग इनको क्या भेज दें इसको बहुत साध धन रत्न देकर भेज दो आर्यक ने कहा नागेंद्र यह धन रत्न लेकर क्या करेगा आप प्रसन्न हैं तो इसे उन कुंडों का रस पीने को की आज्ञा दीजिए जिनसे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त होता है नागों ने भीमसेन से स्वस्थवाचन कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठ रस पीने लगे बलशाली भीमसेन एक घुट में एक कुंड पी जाते इस प्रकार आठ कुंड पीकर वे नागों के निर्देशानुसार एक दिव्य सैया पर जाकर सो गए इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूदकर बिना भीमसेन के ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गए होंगे दुर्योधन अपनी चाल चल जाने से फूला न समाता था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 उन्होंने कहा भीमसेन यहाँ नहीं आया उसे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो कुंती माता ने तुरंत विदुर जी को बुलवाया और बोली विदुर जी भीमसेन का पता नहीं है सब आगे परंतु वह नहीं लौटा दुर्योधन की दृष्टि में वह सर्वदा खटकता रहता है दुर्योधन बड़ा क्रूर क्षुद्र लोभी और नीलज है कहीं उसने क्रोधवश मेरे वीर पुत्र को मार न डाला हो मेरे हृदय में बड़ी झलन हो रही है विदुर जी ने कहा कल्याणी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 भीमसेन के भोजन में एक बार और विष डाला गया जो इस ने इसका समाचार पांडवों को दे दिया परंतु भीमसेन ने वह विष खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया दुर्योधन कर्ण और शकुनु ने भीमसेन को विष से न मारते देखकर उन्हें तरह तरह से मारने की चेष्टा की परंतु पांडव सब कुछ जानबूझ भी विदुर की सलाह के अनुसार चुप ही रहे राजा धित्राष्ट्र ने देखा कि सब के सब राजकुमार खेल कूद में ही लगे रहते हैं तब उन्होंने गुरु कृपाचार्य को ढुढ़वा शिक्षा देने के लिए उन्हें सौंप दिया कौरव और पांडव ने कृपाचार्य से विधिपूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की